आवाज की दुनिया के दोस्तों फुर्सत के पलों में एक बार फिर खुला है बाल कविताओं का पिटारा दोस्तों आज फुर्सत के पलों में मैं लेकर आई हूं मनोज कुमार गुप्ता जी की एक कविता कविता का शीर्षक है पर्यावरण से मित्रता आओ पेड़ों को दोस्त बनाएं, आओ आओ पेड़ों को दोस्त बनाएं, इनके बारे में कुछ जानें। ये जीवन के हैं आधार ये जीवन के हैं आधार सभी गुणों की है ये खान फल और फूल हमें देते हैं फल और फूल हमें देते हैं वर्षा को आमंत्रित करते हैं आओ पेड़ों को दोस्त बनाएं। पर्यावरण संतुलित होगा पर्यावरण संतुलित होगा घर आंगन में पेड़ लगेगा तुलसी, पीपल, नीम लगाएं। जीवन को खुशहाल बनाएं। आओ पेड़ों को दोस्त बनाएं। हम सब एक एक पेड़ लगाएं। पर्यावरण को स्वस्थ बनाएं हरा भरा संसार बनाएं। हरियाली की अलग जगाएं। आओ पेड़ों को दोस्त बनाएं इनके बारे में कुछ जानें आओ आओ पेड़ों को दोस्त बनाएं तो दोस्तों ये थी मनोज कुमार गुप्ता जी की पर्यावरण से जुड़ी हुई कविता ऐसी ही कविताओं के साथ फिर मुलाकात होगी फुर्सत में तब तक के लिए इजाजत आपके दोस्त भारती परिमल